शो टॉक उत्सव अमार जाति आनंद अमार गोत्र नंबर सिक्स पहला प्रश्न कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन इतना स्वाभाविकता से आनंदपूर्ण जिया जा सकता है शाम को गायन समूह में इतनी नेत्रपूर्ण हो जाती हूं जिस जीवन की खोज थी मुझे वह मिलता जा रहा है कहा थी और कहा ले जा रहे हैं आप जितना अनुग्रह मानू उतना कम है ऐसा प्यार बहा रहे हो भगवान चरणों में झुकी जाती हूं रंजन भारती मनुष्य यही सौभाग्य है यही दुर्भाग्य भी सौभाग्य की उसे शाश्वत आनंद उपलब्ध हो सकता है उसके भीतर बीज हैं अमृत के और दुर्भाग्य कि जो उपलब्ध हो सकता है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 उपनिष्ठित बन सकते हैं तुम्हारे भीतर और हो सकता है कि तुम कोणियां ही गिनते रहो यह महान स्वतंत्रता महान दायित्व भी है स्वतंत्रता हमेशा दायित्व लाती और चूंकि मनुष्य की स्वतंत्रता अपरिसीम है उसका दायित्व भी अपरि है चारों तरफ दुखी लोगों की भीड़ है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 जिनके प्राणों में कोई पुलक नहीं न उत्सव है ना आनंद है बस बोझ है एक जीवन के खींचे चले जाना है दुख है एक जीवन की झेल लेना है कि जिस तरह बन सके किसी तरह चार दिन की बात है गुजार लेनी फिर तो मौत आएगी और राहत दे देगी लोग मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिंगमन फ्रायड ने अपने जीवन के प्राथमिक वर्षों में पहली खोज की थी वह थी लिबिडो की की कि मनुष्य जीने को अपि अपार रूप से आतुर है कि मनुष्य जीवन चाहता है जीना चाहता है जीते ही रहना चाहता है कि मनुष्य के भीतर जीवन की अदम्य आकांक्षा है लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में फ्रायड को समझ में आया कि वह बात अधूरी थी लिबिडो जीवेश आधा सिद्धांत है तब उसने दूसरा सिद्धांत खोजा जिसको उसने थानाटोस कहा जैसे जीवन की आकांक्षा है ऐसे ही मृत्यु की भी आकांक्षा है फ्रायड बहुत चौंका था उसे भरोसा ना आया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 बुढ़ापा उतरने लगता है कि गहरे में कहीं गहरे में एक आकांक्षा उठती है कि अब तो मौत आए कि अब तो मौत आ ही जाए कि अब तो मौत विश्राम दे रंजन चारों तरफ तुम्हारे लोग हैं जो दुखी जिन्होंने जीवन को वस्तुता जाना ही नहीं जो पैदा तो हुए लेकिन जन्मे नहीं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 ऐसी मनुष्य की दशा है और बच्चा इन्हीं से सीखता है मां बाप से परिवार से पड़ोस से शिक्षकों से पंडित पुरोहितों से चारों तरफ जो भीड़ है लोगों की इन्हीं से सीखता है और इनसे एक शिक्षा अनिवार्य रूप मिल जाती है अचेतन को मिलती है चुपचाप उसके अचेतन में यह बात धीरे धीरे गहन होती जाती है कि जीवन दुख है कि जीवन बस दुख है और फिर साधु संत जो समझाने को बैठे हैं कि जीवन दुख है कि आवागमन दुख है पंडित पुरोहित हैं मंदिर मस्जिद हैं जहां यही शिक्षा दी जा रही कि जीवन तुम्हारे पापों का दंड है कि तुमने किए थे पाप पिछले जन्मों में इसलिए जीवन मिला है ये एक कारागृह है जीवन जहां तुम अपना दंड भुगत रहे हो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 समझदार लोग तो मृदंग बजा के गीत नहीं गाते हां कभी होली दिवाली छुट्टी के दिन वह बात और है उस दिन हम क्षमा कर देते बाकी वह जीवन का अंग नहीं निकास है जिंदगी में साल भर दुख ही दुख एक दिन रंग उड़ा लेते हैं गुलाल उड़ा लेते हैं।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 ऐसे भी कुछ खोने का डर नहीं था कुछ मिला ही नहीं था चोरों ने कहा कि नसरुद्दीन ये कंबल तो तुम्हारे शरीर पर था इसे तो तुम बचा सकते थे नसरुद्दीन ने कहा कि भाई जो भी तुम सामान इकट्ठा कर ली हो, ले कैसे जाओगे तो कंबल बिछा दिया इसमें बांध लो और ले जाओ मेरी झंझट मिठी इस कंबल में भी इतने छेद हैं कि किसी काम का नहीं सर्दी रुकती नहीं धोखे ही बना रहता है चोर तो बड़े घबरा ऐसा तो कभी हुआ नहीं था किसी के घर चोरी करने जाओ सामान इकट्ठा करो वो कंबल भी बिछा देगी बांध लो जल्दी से बांधा और भागे जब भागने लगे रास्ते पर तो मुल्ला भी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था उन्होंने रुक उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों पीछे आ रहे मुला ने कहा मैं घर बदलने की बहुत दिन से सोच रहा था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 आश्रम रंजन को क्या है वहां पीछे सब छोड़कर आई है घर द्वार संपत्ति व्यवस्था सुविधा पति खूब कमाते हैं सम्मानित हैं वहां सब जिसे हम बाहर की सुविधा कहें है यहां आश्रम में क्या है इस छोटी सी छह एकड़ की जमीन पर चार सौ लोग तो निवास कर रहे हैं और जो निवास कर रहे हैं वो तो ठीक ही हैं चार सौ लोग शायद छह एकड़ जमीन पर रहना भी मुश्किल और कम से कम तीन हजार लोग निरंतर आते जाते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 छोड़ो भोग को तो ही उपलब्धि है मैं कुछ और अर्थ करता हूं मैं अर्थ करता हूं त्यागो तो ही भोग है उन्होंने ही भोगा जिन्होंने त्यागा लेकिन वे त्याग क्यों सके वे त्याग इसलिए सके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 और भिकमंगे बने बैठे कि उनकी झोली भरी है हीरे जवारातों से और वो कंगड़ पत्थर बीन रहे क्यों उनके प्राणों में परमात्मा का राज्य और वो ठीकरे इकट्ठे कर रहे मैं खुश रंजन मेरे आशीष तेरे लिए यह नृत्य बढ़ता जाएगा